जुड़े नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड बारे जी हाँ एक गौरवशाली करियर सेवा और साहस की मिसाल है भारत में कुछ करियर ऐसे है जो सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि राष्ट्र सेवा का संकल्प होते है इंडियन सर्विस आईपीएस पी एस ऐसा ही एक बहुत ही सुंदर और सम्मानित सिविल सेवा पद है आईपीएस अधिकारी न केवल कानून व्यवस्था बनाए रखते हैं बल्कि समाज को सुरक्षित अनुशासित और न्यायपूर्ण बनाने में विशेष भूमिका निभाते हैं। साथियों आज आपको हम वर्दी में देश की सेवा नेतृत्व साहस और ईमानदारी के साथ करियर बनाना चाहते हैं तो इंडियन पुलिस सर्विस आपके लिए बेहतर विकल्प है साथियों कभी कभी हमारे मन में विचार आता आई पी क्या है इंडियन पुलिस सर्विस भारत की तीन अखिल भारतीय सेवाओं आई पी एस की स्थापना उन्नीस सौ अड़तालीस में हुई थी ये सेवा गृह मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में उसके अंतर्गत आता है आई पी एस अधिकारी राज्य पुलिस बल के उच्च पदों पर कार्य करते हैं और देश की आंतरिक सुरक्षा कानून व्यवस्था अपराध नियंत्रण आतंकवाद विरोध साइबर क्राइम और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में अहम भूमिका निभाते हैं। तो ये विशेष जो है आईपीएस क्या है ये समझ गए होंगे साथ ही मैं आपको एक बहुत ही सुंदर कहानी से जोड़ूंगा ताकि आपको पता चले कि इस सर्विस में कितनी खुशी मिलती है ना साथियों एक छोटा सा कहानी है आईपीएस अधिकारी नरेंद्र कुमार की नरेंद्र कुमार को माफिया के खिलाफ ईमानदार कार्रवाई के लिए जाना जाता है उन्होंने अवैध खनन माफिया के विरुद्ध सख्त कदम उठाए 2012 हजार बारह में कर्तव्य पालन के दौरान उनकी हत्या कर दी गई उनका बलिदान ये सिखाता है कि आईपीएस अधिकारी होना केवल नौकरी नहीं बल्कि देश के लिए समर्पण और बलिदान भी है तो कई बार आईपीएस बनने के बाद माफिया इनके खिलाफ आप जब जब ईमानदारी से कदम उठाते हैं हैं तो बहुत सारे दुश्मन हो जाते लेकिन हाँ का सम्मान हमेशा बनी रहती है भी आप इस तरह के कार्रवाई करते हो तो सैन्य बल के साथ हमेशा रहे ताकि दुश्मन आपसे दूर भागे तो कई बार ऐसा भी होता है कि सैन्य बल से आप अलग हो जाते ही दुश्मन का वार आप पर हो जाता है। तो ऐसे में आपको जो है इंडिविजुअल इस बात का ध्यान रहे कि आप कभी भी अकेला ना रहे, आपके पास सुरक्षा कवच हमेशा बना रहे। तो आइए आगे बढ़ते हैं इस करियर के बारे में बातें करेंगे लेकिन अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन वन, वन जीरो मुस्कुराते रहो मुस्क की, ओ संतान तू सब का मीत है मन के जीत से कहलाएगा तू जगत जीत है जगत जीत है तेरे समय की रीत है सोचता चल तेरा भला हो जाएगा बदलेंगे ये दिन बदलेंगे ये दिल सुनहेरा मौका आएगा जो भूल हुई वो भूल जाओ तेरा अतीत है तेरा अतीत है समय की समकीत है नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में साथियों हम लोग बात कर रहे हैं, आई पी आईपीएस पुलिस अधिकारी के बारे में आपने देखा कि कौन बनता है, है जिम्मेवार क्या है इस पर भी एक नजर हम डालते साथियों बात करे आई अधिकारी का कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक होता है कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना अपराध की रोकथाम पर जांच और जांच करना दंगे आतंकवाद और नक्सलवाद से निपटना वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था महिला और बाल सुरक्षा साइबर अपराधों की जांच ट्रैफिक और यातायात प्रबंधन चुनाव के दौरान सुरक्षा पुलिस बल का नेतृत्व और ट्रेनिंग एक आईपीएस अधिकारी अपने जिले रेंज या राज्य में सिस्टम को मजबूत करने वाला एक बहुत ही बढ़िया स्तंभ होता है साथियों जहां पर आइए आईपीएस अधिकारी पोस्टेड होते हैं उस जिले में सुरक्षा कवच ज्यादा हो जाता है तो आइए अब आईपीएस बनने की योग्यता के बारे में बात करते हैं कौन बन सकता है उसके लिए कितनी पढ़ाई जरूरी आप देखें शैक्षणिक योग्यता जो है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको ग्रेजुएशन होना ही है ये कंपल्सरी है और इसके बाद कोई भी विषय हो जैसे आर्ट साइंस कॉमर्स या फिर इंजीनियरिंग आयु सीमा सामान्य वर्ग इक्कीस से 32 वर्ष बताया जाता है ओबीसी के लिए 35 वर्ष और एससी एस के लिए 35 वर्ष सरकारी नियमों के अनुसार छूट लागू होती है साथियों शारीरिक मापदंड की बात करें तो न्यूनतम लंबाई आपकी होनी चाहिए 165 सेमी पैंसठ से न्यूनतम लंबाई महिला की होनी चाहिए 1.50 सेंटीमीटर शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होना अनिवार्य है क्योंकि इस कार्य में आईपीएस बनने के बाद आप शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से फिट हो तो ही ड्यूटी कर सकते अदरवाइज आप ड्यूटी नहीं कर सकते तो इसीलिए हमेशा अपने शरीर को मजबूत करने के लिए आपको एक्सरसाइज तो करना ही है लेकिन अपने मन को भी मानसिक स्थिति को भी अच्छा रखने के लिए ध्यान योग और मेडिटेशन का सहारा जरूर लेना है ताकि आप हर एक कार्य को सुचारू रूप से कर सकें तो आइए आगे बढ़ते हुए इस प्रक्रिया में किस तरह की चीज़ें होती हैं आईपीएस बनने की जो प्रक्रिया है वो क्या है थोड़ी देर में जानते हैं ट्रेनिंग किस तरह की होती है इन सारी बातों की जानकारी कुछ ही पल में आपके लिए लेकिन अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार आप सभी का फिर एक बार स्वागत है बहुत-बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ जीवन कौशल इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है आईपीएस बनने की प्रक्रिया क्या है आईपीएस बनने के लिए यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन सीएससी पास करनी होती है परीक्षा के तीन अलग अलग चरण होते हैं साथियों पढ़ाई पूरा करने के बाद आईपीएस की प्रक्रिया जब शुरू हो जाता है तो उसमें कुछ एग्जाम्स होते हैं जैसे प्रिलिम्स होती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के शुरुआती परीक्षा प्रारंभिक एग्जाम दूसरा है मुख्य परीक्षा मेन राइटिंग एग्जाम और इसमें आपको लिखना होता है तीसरा होता है साक्षात्कार पर हो इस परीक्षा में हर साल लाखों उम्मीदवार बैठते हैं लेकिन चुनिंदा लोग ही आईपीएस पी अधिकारी बन पाते हैं क्योंकि ये तीनों ही प्रक्रिया जो है बहुत ही अच्छी तरह से किया जाता है और इसमें काफ़ी लोग जो हैं छट जाते हैं तो इसीलिए आप अगर अच्छा आईपीएस बनना चाहते हैं तो आपकी ऑब्जेक्टिव नॉलेज बहुत ज़्यादा होना चाहिए राइटिंग स्किल भी अच्छी होनी चाहिए और इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट में भी आप समझदारी से लोक कल्याण हित में जवाबों को देना चाहिए ताकि चीज़ें सही तरीके से समझ में आ जाए इसके बाद बात करते हैं आई अधिकारी की ट्रेनिंग के साथियों चयन के बाद आईपीएस अधिकारियों को एल मसूरी फाउंडेशन कोर्स में जाना पड़ता है फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में जो है वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है अब यहाँ ट्रेनिंग में उन्हें सिखाया जाता है साथियों हथियार परीक्षण फील्ड क्राफ्ट कानून नेतृत्व तनाव प्रबंधन नैतिकता और मूल्य ये ट्रेनिंग अधिकारी को मानसिक शारीरिक और नैतिक रूप से मजबूत बनाती है जब आप इन दोनों में से एक ट्रेनिंग को पूरा करते हैं तो आईपीएस अधिकारी आप बन जाते बल्कि कहा कहा दोनों ही चीजें जरूरी होती हैं मैसूर के बाद मसूरी के बाद आपको फाउंडेशन कोर्स पूरा करने के बाद हैदराबाद भेजा जाता है तो आइए आगे बढ़ते हुए एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आप सुनाए हैं रेडिंग जी हाँ जीवन कौशल सुनते रहो मे रहो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 के नाचे मन संसार चमक उठा है भाग्य सितारा पाकर प्रभु का प्यार बुलाते फैलाए बाहु कहा मेरे बाबा मुझको बुलाते फैलाए बाहु कहा पल पल हम भी वतन को जाते करते गुणों से रोज श्रंगा स्वर गुंजे प्रभु अनुभव के स्वर्गंजे एक यही झंका चमक उठा है भाग्य सितारा पाकर प्रभु का प्यार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 भाग्य सितारा पाकर प्रभु का प्यार पाकर प्रभु का प्यार पाकर प्रभु का प्या नमस्कार स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ जीवन कौशल इस कार्यक्रम में आईपीएस अधिकारी की रैंक और पद साथियों कई बार हम लोग रैंक और पद पर इतना ध्यान नहीं देते लेकिन ये बहुत काम के होते हैं असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस एएसपी एस ऑफ पुलिस एसपी पी इंस्पेक्टर जनरल डीआईजी इंस्पेक्टर जनरल आईजी एडिशनल डायरेक्टर जनरल एडीजी डी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डी तो डीजीपी किसी राज्य का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता है उसके अंतर्गत बाकी सब चीजें आ जाती है। तो साथियों ये रैंक रैंक है जहां पर आप आप अपने को को साबित करके इस प्राप्त करते हैं साथियों वेतन की बात करें कई बार होता है इसमें पैकिंग क्या रहता है पैकेज क्या रहता है तो आई अधिकारी को सेवन पे कमीशन के अनुसार सरकारी आवास वाहन और ड्राइवर सुरक्षा गार्ड चिकित्सा सुविधा पेंशन समाज में सम्मान ये सुविधाएं सेवा के साथ आती हैं, लेकिन असली संतोष्ट जन सेवा से ही मिलती है सर। यहाँ पर पैसा के साथ साथ जो आपको सुविधाएं मिलती हैं, वो भी एक ग्रेड के होते हैं, लेकिन इन सभी के साथ असली संतोष्ट जब आप जनहित जनसेवा करते हैं तो सच्चा सुकून मिलता है साथ साथियों आईपीएस अधिकारी बनने के बाद कुछ चुनौतियों का खतरा हमेशा रहता है जैसे जान का खतरा राजनीतिक दबाव लंबा कार्य समय परिवार से दूरी और मुश्किल निर्णय फिर भी जो व्यक्ति कर्तव्यों को सर्वोपरि मानते हैं उसके लिए ये चुनौतियां प्रेरणा बन जाती हैं साथियों आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा संगीत अभी आपके लिए सुनते रहो मुस्कराते रहो a mm -hmm.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 कैसा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 क्योंकि आपकी सफलता हमारा मिशन है। है नमस्कार, स्वागत आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में जीवन में। जीवन कौशल इस कार्यक्रम साथियों रहा था आईपीएस ऑफिसर की विशेषताएं कैसे हम इस करियर को क्रैक कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि आपको सारी बातें हमने बताया ट्रेनिंग परीक्षाएं पढ़ाई और फिर किस तरह के काम होते हैं वो भी आपको बताया अब मैं किरण बेदी के बारे में बताऊंगा जो महिला आई पी एस अधिकारी पहली महिला आई पी एस अधिकारी पहली महिला ऑफिसर है आई अधिकारी है जिन्होंने उन्नीस में आई पी एस ज्वाइन किया उनके कार्यकाल में उन्होंने तिहाड़ जेल में ऐतिहासिक सुधार किए भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाया महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की प्रेरणा दी उनकी सबसे बड़ी पहचान थी और अनुशासन उन्होंने साबित किया था कि केवल शक्ति का नहीं बल्कि संवेदनशील नेतृत्व का तो भी प्रतीक है तो साथियों आप सभी किरण बेदी की कहानी थे तो अवगत है ही है और आपने देखा भी होगा उन्हें और उनको सुना भी होगा तो उनके कार्यकाल में उन्होंने जो माइल्ड स्टोन किया शायद उसके बाद दूसरा कोई किरण बेदी नहीं बनती तो आइए कभी कभी कोई व्यक्ति के अंदर इतनी आ, क्या कहते हैं साहस होता है वो अपने आप को लोगों के बीच में बहुत ही अच्छी तरह से सुचारू रूप से प्रेजेंट करता है और वो प्रिय होता है और संवेदनशील भी होता है साथियों ऐसा नहीं कि हर फील्ड में खतरा है तो उसमें संतुष्ट नहीं है लेकिन जनसेवा जब आप करते हैं लोगों को सही ज्ञान से अवगत कराते हैं लोगों को सही राह बताते हैं और लोगों को सुचारू रूप से संभालते हैं तो निश्चित तौर पे आपको बहुत सम्मान और प्यार मिलता है जिस तरह से किरण बेदी जी को आज भी सम्मान के तौर पे देखा जाता है तो आई ए किसके लिए सही करियर है ये भी आप सोचते होंगे क्या ये मेरे लिए है लेकिन आप देखिए कि आपके अंदर ये चीजें हैं आईपीएस उन्हीं के लिए अच्छा है जो देश सेवा करना चाहते हैं सबसे पहले दूसरा जो दबाव में सही निर्णय ले सकते हैं तीसरा जीवन में नेतृत्व तो क्षमता हो जो अनुशासन और साहस से डरते नहीं हो और जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं उनके लिए ये करियर बिल्कुल फिट है साथियों आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस एक ऐसा करियर है जो सम्मान चुनौती और सेवा तीनों का संगम है ये रास्ता मुश्किल है लेकिन जो इस रास्ते पर चलते हैं वे इतिहास बनाते हैं यदि आपके अंदर साहस ईमानदारी और देशभक्ति है तो आईपीएस आपके लिए केवल करियर नहीं बल्कि जीवन का उद्देश्य बन सकता है साथियों आप सभी को आईपीएस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं अगर आप इस और अपना करियर बनाना चाहते हैं तो रेडियो टीम आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं करता है और बहुत सारी दुआएं देता है कि आप इस सेवा में आए और जन सेवा करे इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं एक और एपिसोड में तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते कमा गणिस जय हिंद जय भारत ओम शांति सुनते रहो मुस्कुराते रहो कुंदरा mm -hmm. that the मानवता बड़